देवी भागवत तीसरा है। स्कोम जी कहते हैं वह ब्राह्मण उतथ्य न वेदाध्ययन जानता था और न जप ही देवताओं का ध्यान और आराधना कैसे होता है इसका उसे कुछ भी पता नहीं था आसन प्राणायाम प्रत्याहार और भूत शुद्धि करने की विधि से वह बिल्कुल अपरिचित था किलक मंत्र पढ़ने और गायत्री का जाप करने से वह सर्वथा अनभिज्ञ था शौच जाने की स्नान करने की और आचमन की विधि भी उसे मालूम न थी भोजन के समय प्राणाग्निहोत्र करने विश्व देव बलि एवं अतिथि बलि देने तथा संध्या के अवसर पर संविधा लाकर हवन करने के नियम का ज्ञान भी उसे नहीं था बस वह उतथ्य ब्राह्मण प्रातःकाल उठता था और यथाकिंचित दतवन करके बिना कुछ मंत्र बोले ही शुद्र की भांति गंगा में स्नान कर लेता था मध्यान्ह में जंगल से फल ले आता था और इच्छा इच्छानुसार उधर की पूर्ति कर लेता था कौन फल खाने के योग्य हैं और कौन नहीं इसका उसे कुछ पता नहीं था वह सत्य बोलता था उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकलता इससे वहाँ की जनता ने उस ब्राह्मण का नाम सत्य रख दिया वह न कभी किसी का अहित करता और न अनुचित कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती सुख से अपनी कुटी में ही सो जाता था भय उसके पास भी फटकने नहीं पाते थे हाँ उसके मन में यह चिंता बनी रहती कि कब मेरा शरीर शांत हो जाएगा मैं जंगल में कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ मूर्ख जीवन को धिक्कार है मर जाना निश्चित है तो फिर देर क्यों दैव ने ही मुझे मूर्ख बना दिया है इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी मैं अब किसी के काम का नहीं रहा जैसे वंध्या सुंदरी स्त्री बिना फल का वृक्ष हो और दूध न देने वाली गाय हो वैसे ही मैं भी व्यर्थ ही रहा मैं दैव की भी क्या निंदा करूं? निश्चय ही मेरे ऐसे कर्म बन चुके हैं मैंने में पुस्तक लिखकर न तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दी और न किसी को उत्तम विद्या पढ़ाई उसी के कर्म के प्रभाव से मुझे अधम ब्राह्मण को यह फल भोगना पड़ रहा है मैंने तीर्थ में रहकर तपस्या नहीं की संत पुरुषों का स्वागत नहीं किया और धन देकर ब्राह्मणों की पूजा नहीं की अतए इस जन्म में मैं मूर्ख रह गया यहाँ वेद और शास्त्र के पारगामी अनेक कुमार हैं किसी दुर्दैव का मारा हुआ मैं ही एक ऐसा दुर्बुद्धि निकला मुझे तपस्या करने की विधि तो मालूम ही नहीं है फिर मैं कौन सा श्रेष्ठ साधन करूं? मेरे मन की यह कल्पना व्यर्थ है क्योंकि मेरा भाग्य ही खोटा है